चलिए अगला सवाल हम लेते हैं अगला सवाल हमारे पास में आया है अक्षय केलकर जी का बुरहानपुर से ये बताते हैं कि आ, ये घर पे क्यों रहते हैं क्योंकि दरअसल कई लोग ऐसे कहते हैं कि दूसरे शहर जाना चाहिए काम करना चाहिए तो ये खुद अपने घर पे इसलिए हैं कि घर के काम जो घर वालों को दिक्कत देते हैं उन कामों को करने के लिए मैं मौजूद रहता हूँ इस घर रहने के कारण और घरवालों के बिना अगर मैं बाहर चला भी जाऊँ तो क्या मतलब है उनकी हेल्थ पर ध्यान देना नहीं देना चाहता हूँ लेकिन दे नहीं पाऊँगा और उसके क्यों जरूरी भी है तो इसलिए घर छोड़कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता हाँ बाहर पैसे कमा लूँगा बट मतलब क्या होगा कमा के घर वालों की तो कोई हेल्प ही नहीं हो रही है बाहर से पर फिर भी लोग बोलते हैं कि बाहर जाओ कुछ बोलते हैं घर पर रहो तो मैं थोड़ी सी दुविधा में हूँ तो क्या किया जाए बहुत अच्छा है आप बहुत अच्छा सोच पा रहे हैं उसमें कुछ थोड़ा सा ऐड करने की जरूरत है हमारे अंदर सबके अंदर अपने परिवार वालों के लिए दूसरों के लिए कोई ना कोई हेल्प करने का कोई ना कोई मदद करने का कोई ना कोई सहयोग करने का प्रवृत्ति आंशिक या कुछ ज़्यादा कम पाया ही जाता है उसका सम्मान है आए दिन मैं लोगों से मिलता ही हो या ना युवाओं से मिलना होता है और सब कुछ बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो पैसे के लिए काम नहीं करना चाहते वो समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं परिवार में कुछ अच्छा करना चाहते हैं ये बहुत ही खुशहाली की बात है चाहत बहुत अच्छी चाहत इसको सब लोग बना रखना चाहिए इसमें कोई दिक्कत नहीं अभी बात कहाँ से शुरू होती है कि हमको ठीक से पता है कि नहीं पता है कि हेल्प करने का मतलब क्या है अब तक हम जो है वो सुविधाओं के आधार पर ही हेल्प करना मानते रहे मम्मी को है ना ठीक से दवा मिल जाए बच्चे को ठीक से खाना मिल जाए एजुकेशन मिल जाए है ना स्कूल चला जाए फीस भर दें और इस प्रकार के जुड़ी हुई तमाम तरह की चीज़ें जिसको हम सुविधा करें सुविधाओं के आधार पर अभी तक हम हेल्प को पहचान पाएँ ये भी अच्छी बात है खराब बातें ऐसा तो नहीं है ये भी रखना ही है लेकिन ये पर्याप्त नहीं है पर्याप्त नहीं इसी का प्रमाण क्या है कि आप संतुष्ट नहीं है करके है ना आप भी संतुष्ट नहीं है दूसरा भी संतुष्ट नहीं है पर्याप्त नहीं है इसी का प्रमाण क्या है कि कोई कुछ बोलता है आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है आपको दुविधा हो जाती है ऐसा करना ठीक है या नहीं है है ना लेकिन यदि आप संतुष्ट हो जाते तो आपको कोई दुविधा होती ही नहीं इसीलिए कह रहे हैं कि ये तो प्रमाणित हो ही अपने आप में आपको हो ही रहा है कि ये पर्याप्त नहीं है क्योंकि हर एक मानव की चाहत सुविधाओं से अधिक भी कोई चीज है हर एक मानव की क्या चाहत है भाई हर एक मानव अपने में भाव संपन्न होना चाहता है वैल्यू संपन्न होना चाहता है अपनी उपयोगिता को पहचानना चाहता है तो सहयोग उसको चाहिए किस में चाहिए सुविधाओं के अर्थ तो चाहिए चाहिए वो तो बहुत आंशिक है छोटा सा है है ना उससे अधिक चाहिए हर एक बालक पैदा होने से लाकर हर एक बुजुर्ग है ना कल शरीर छोड़ने वाला तक आज पैदा होने वाले से लाकर कल छोड़ शरीर छोड़ने वाले तक के व्यक्ति में अपनी उपयोगिताओं को देखना पहचानना और जीने का आवश्यकता बनाई देता है इस उपयोगिताओं को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं पहचान नहीं पा रहे हैं तो पहचानने में सहयोग नहीं कर पा रहे हैं इसी के अभाव में कितनी भी सुविधा देते रहो उन सुविधाओं से एक से अनेक कोई भी आज तक धरती का आदमी संतुष्ट नहीं हुआ एक आदमी एक आदमी के लिए पूरी जिंदगी लगा दे तो भी संतुष्ट नहीं एक आदमी कई आदमी के लिए जिंदगी लगा दे तो भी संतुष्ट नहीं कई आदमी एक आदमी के लिए सुविधाओं को पूरा करने के लिए जिंदगी लगा दे तो भी संतुष्टि को आज तक देखा नहीं गया ठीक संतुष्टि को देखा जाता है कहाँ से हर मानव में हर बालक में वो अपनी उपयोगिताओं को पहचानना और उसको जीना तो हमको ये समझ में आ जाए कि मानव की उपयोगिता क्या है मानव की उपयोगिता केवल और केवल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है मानव की उपयोगिता इससे अधिक है मानव की उपयोगिता क्या है अपने में वास्तविकताओं का समझ हो जाए जिंदगी क्या है ये पता लग जाए जीना क्यों ये पता चल जाए और जीने का सही स्वरूप उसको पता चल जाए उपयोगिताओं को समझ पाएसी का नाम है समाधान तो समाधान संपन्न होना है मानव की उपयोगिता है यदि ऐसी उपयोगिताओं से आप संपन्न हो पाते हैं भाई तो आप दूसरों के लिए भी अपने परिवार वालों के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं और इनके आधार पर आप में तृप्ति हो सकती है और आपके परिवार वालों में भी तृप्ति होती है क्योंकि आप ये यदाकथा देखते ही हो कई उदाहरण मिलते हैं कि साहब हमने तो ज़िंदगी लगा दी लेकिन सामने वाला तो उसको कंसिडर ही नहीं कर रहा है ना उसका कारण यही कि आपने ज़िंदगी जो लगाई वो अधूरे के साथ लगाई यदि आप पूरे के साथ जिंदगी लगाते हैं तो कोई कारण नहीं है कि आप में अतरृप्ति हो और किसी दूसरे में भी अतरृप्ति बने। तो इस प्रकार से देखा जाना चाहिए तो इसी के साथ एक अनाउंसमेंट ये रहेगी कि कई लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं और जुड़ना चाहते हैं आगे भी उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले इस जुड़ने के लिए इसके लिए एक एप्लीकेशन अगले वीक लॉन्च करने वाले हैं हम लोग एप्लीकेशन का नाम एम के कनेक्ट रहेगा और उसमें क्या क्या रहेगा ये हम इस प्रश्न के बाद बताने वाले हैं